पूर्णिमा का तोता फिरोजा मैथियसन चित्र लुस पूर्णिमा के पास एक तोता था वो एक विशेष तोता था वो सिर्फ हरा और पीला नहीं था उसके बहुत सुंदर रंग थे पूर्णिमा को अपने तोते से बहुत प्यार था काज तुम बोल सकते पूर्णिमा ने कहा क्रॉक तोते ने कहा सोमवार को पूर्णिमा के पिताजी ने उससे कहा अगर ये तोता शनिवार तक नहीं बोला तो फिर मैं उसे दुकानदार को वापस करके कोई दूसरा तोता ले आऊंगा मैं एक सिलेटी रंग का तोता लाऊंगा क्योंकि सिलेटी रंग के तोते बोलते हैं बेचारी पूर्णिमा उसे अपने खूबसूरत रंगों वाले तोते से बहुत प्यार था उसे दूसरा तोता नहीं चाहिए था पूर्णिमा ने तोते को बुलवाने की पूरी कोशिश की देखो कुछ तो बोलो कहो हेलो पूर्णिमा स्क्री तोते ने कहा कोई बात नहीं माने कहा जब तो का मन करता है तब सभी तोते बात कर सकते हैं पिताजी ने कहा पुडीमा ने दुखी होकर कहा पर मेरा तोता बात करना ही नहीं चाहता मंगलवार की सुबह को पुडीमा जल्दी उठी उस समय चांद आसमान में चमक रहा था बेचारी पूर्णिमा उसका तोता बात करना ही नहीं चाहता था कहो हेलो पूर्णिमा उसने बिनती की स्क्री तोते ने कहा खाना खाते समय पूर्णिमा का भाई रवि अपनी बहन पर हंसा जब तो का मन करता है तब सभी तोते बात कर सकते हैं उसने कहा शाम तक तो पूर्णिमा के दिमाग में एक अच्छा विचार आया शायद मेरा तोता एक बड़ा पिजरा चाहता हो फिर पूर्णिमा ने कागज और पेंसिल निकाली फिर उसने एक बहुत आलिशान पिजरे का चित्र बनाया बुधवार को माँ एक बड़ा पिंजरा खरीद कर लाई देखो तुम्हारे चित्र जितना खूबसूरत तो नहीं है माँ ने कहा पर तोते को अपना नया पिंजरा बहुत पसंद आया स्क्रॉक तोते ने खुशी से कहा फिर उसने घंटी बजाई और इधर उधर घूमने लगा पर फिर भी उसने कोई बात नहीं की गुरुवार को पूर्णिमा के दिमाग में एक और विचार आया शायद उसकी तरह तोते को भी ताजे फल अच्छे लगते हों फिर उसने एक स्वादिष्ट सेब के टुकड़े करके तोते को खाने को दिए अकार तोते ने कहा शनिवार जल्द ही आने वाला था पूर्णिमा को फिक्र लग रही थी रात में उसे एक सपना आया सपने में पूर्णिमा ने देखा कि उसने तोते को पिजरे से रिहा कर दिया था फिर अन्य चिड़िया आई और उन्होंने तोते को चोच मार मारकर भगा दिया अरे बाप रे पूर्णिमा सपने में चिल्लाई शुक्रवार को पूर्णिमा ने अपना मनपसंद टीवी शो नहीं देखा वो पिजरे के सामने बैठी तोते को ही देखती रही मुझे लगता है कि सिलेटी रंग का तोता तुम्हारे लिए ज्यादा भाग्यशाली साबित होगा पिताजी ने कहा सिलेटी रंग के तोते बात कर सकते हैं रवि ने जोड़ा फिर शनिवार का दिन है। पूर्णिमा को बहुत खराब लगा तुम तो उससे कुछ बात क्यों नहीं करते उसने रोते हुए अपने तोते से कहा नहीं तो पिताजी तुम्हे लौटा देंगे और फिर मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी क्रॉक स्क्री अकॉर्कॉर्क तोता चिल्लाया पूर्णिमा टीवी के सामने बैठ गई टीवी में एक महिला कुछ बोल रही थी जिसे पूर्णिमा बिल्कुल समझ नहीं पाई अचानक पूर्णिमा दौड़ कर गई तुम बात कर रहे हो तुम्हारी जुबान अलग है क्रॉक तो माँ पिताजी और रवि एक दूसरे को देखने लगे टीवी वाली औरत की तरह ही पूर्णिमा ने कहा तो अपनी अलग जुबान में बात कर रहा है तुम बिल्कुल सही कर रही हो पिताजी ने कहा अब हम कुछ भाषाएं समझ सकते हैं और कुछ नहीं मैं नहीं समझूंगी माँ ने हँसते मैं नहीं समझूंगा पिताजी ने कहा मैं नहीं समझूंगा रवि ने कहा मैं नहीं समझूंगा तोते ने कहा स्कार्क रूडिमा माने कहा